कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है वल्ली के प्रारंभ से लेकर के तेरहवें मंत्र तक। यमराज जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नचिकेता की यमराज जी प्रशंसा कर रहा है। नचिकेता के द्वारा प्रार्थित आत्मज्ञान नचिकेता को देने के लिए जो न्याय है उसका अनुसरण कर रहे हैं न्याय बताता है कि दाता को जिसको देना है उसकी स्तुति करते हुए दान देना चाहिए तो विद्या दान कर रहे हैं यमराज्य और नचिकेता को कर रहे हैं इसलिए नचिकेता की प्रशंसा करते हुए स्तुत्वा दत्तम दत्तम भवदी। ये न्याय जो दान का संप्रदान कारक है उसकी स्तुति करते हुए दिया हुआ दान दान माना जाता है तो इसके लिए स्तुति का जो एक अवान्तर प्रकरण प्रारंभ हुआ था वो यहां पूरा हुआ नचिकेता ने प्रथम वल्ली में जो तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा था उसी देहातिरिक्त आत्म विषयक अपने प्रश्न को और परिष्कृत करते हुए 14वें मंत्र में नचिकेता यमराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आत्मज्ञान के बदले में आपने जो अन्य अन्य संसार की वस्तुएं प्रस्तुत की थी आपने देखा कि वो सब मुझे नहीं चाहिए तो ये निश्चित हुआ कि जो शुरू में मैंने मांगा है तृतीय वर के रूप में उसी को मैं चाहता हूं उसी की प्रार्थना आपके लिए है कि वो आप मुझे दें इसी दृष्टि से भस्कर भगवानी अवतरण लिखते हैं चौदवे मंत्र का यदि अहम योग्य प्रसन्नस प्रसन्नस्ासी भगवन प्रति इस अवतरण भाष्य का अवतरण है टीका में तो पहले टीका को देखिए यदि देह व्यतिरिक्त आत्मन प्रथम पृष्ठ परमार्थ स्वरूप परमास्वरूप्ञानम शेयसाधन तदेव ब्रूहि इत्याह यदि अहम् योग्य इदीना तो देहव्यतिरक्त आत्मनः इसमें व्यतिरक्त होना चाहिए चाहे ऐसा सकार को तकार छपा हुआ दूसरे में सुधारा हुआ होगा पुराने में यकार में तकार की मात्रा है जो सकार की होनी चाहिए तो यदि देह व्यतिरिक्त आत्मनः प्रथमं पृष्ठ से परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एवं श्रेय साधनम नचिकेता यमराज राज्य कह रहे हैं कि यदि आपकी दृष्टि में और शास्त्र के दृष्टि में यदि मेरे द्वारा शुरू में पूछे गए आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष का साधन है और आप मुझे उस आत्मज्ञान का योग्य अधिकारी भी समझते हो यदि तो तर ही तदेव ब्रूहि आप मेरे पर प्रसन्न हैं मुझे योग्य भी समझते हो तो आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ही आप मुझे उपदेश करिए ये नचिकेता यमराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं भाष्य में है कि यदि हम योग्य और प्रसन्न चासी माम भगवन यदि मैं ज्ञान का योग्य अधिकारी हूं विद्याभिनम नचिकेतस मने व्यवृतम सदम नचिकेतस मने इत्यादि शब्दों से यमराज जी ने स्पष्ट कर दिया नचिकेता के सामने कि तुम ज्ञान के योग्य अधिकारी हो इसलिए यमराज जी को नचिकेता कह रहे हैं कि यदि हम योग्य ज्ञान का योग्य अधिकारी हों और हे भगवान माम प्रति प्रसन्न चासी आप भी मेरे पर प्रसन्न हो तो आचार्य की आचार्य का अनुग्रह भी है और अधिकारी भी योग्य हैं तो अधिक मेरे द्वारा पृष्ठ जो आत्मवस्तु हैं उसी का आप मुझे उपदेश करिए ये नचिकेता की प्रार्थना चौदवे मंत्र में है चौदहवे मंत्र का उच्चारण कर लें अन्यत्र अन्यत्र च भूताच्च यश्यसी तद तो यश्यसी तदवद ऐसी यमराज से न चिकेता प्रार्थना करता है अनु ऐसा है यदो नित्य संबंध होता है न तो यहाँ योनों शब्दों का प्रयोग है तो यत का कर्मत्वेन रूपेन अन्वय करना है पश्यती के साथ यश्यसी और वद के साथ अन्वय करना है तत का जो हई है तदव वो तद कर्म का परामर्शक है वे वन बताइए तो वदन क्रिया का क्रिया के कर्म को बताने वाला है तत्शब्द और दर्शन क्रिया के कर्म को बताने वाला है यथ शब्द तो नचिकेता यमराज जी से कह रहे हैं कि आपको जिस आत्मतत्व का बोध है वह आत्मतत्व कैसा है धर्मांत अन्यत्र अन्यत्र प्रत्यय है सार्व विभक्तिक इसलिए अन्यत अर्थ में अन्यत्र शब्द है तो, तो धर्मात का अर्थ है जो, जो धर्म से अन्यथ है पृथक है धर्म है शास्त्र विहित कर्म धर्म है क्रिया और ये उपलक्षण है क्रिया के साधन जिसे कारक कहा जाता है और क्रिया के फल का तो क्रिया कारक फल शास्त्रीय क्रिया शास्त्रीय क्रिया के कारक और शास्त्रीय क्रिया का फल शास्त्रीय क्रिया हैं अग्निहोत्रादि शास्त्रीय क्रिया अग्निहोत्रादि के कारक हैं आपके दध्यादि जितने भी अंग हैं अग्निहोत्रादि के आहुति आहूति द्रव्यादि और फल है स्वर्ग आदि तो जो धर्मांत अन्यत्र है का मतलब धर्म से यानी शास्त्रीय क्रिया से भी पृथक है शास्त्रीय क्रिया रूप नहीं है और शास्त्रीय क्रिया का उपकरण भी नहीं है कारक भी नहीं है साधन भी नहीं है का मतलब कर्ता रूप नहीं है कर्ता कारक और संप्रदान कारक तो शास्त्रीय क्रिया के अंग हुआ करता है कर्म के अंग है देवता संप्रदान कारक है और जीव कर्ताकारक है यजमान इसलिए कर्तृत्व से तथा भोक्तृत्व से रहित है जो ये कहा जा रहा है तो कारक रूप जो नहीं है क्रिया रूप जो नहीं है और क्रिया का फल जो हो स्वर्गादि है तदात्मक भी नहीं है ऐस, ऐस, ऐसी जो वस्तु है तत्म पश्य सी ऐसे लगाना उसे आप जानते हो ऐसा कौन है जो क्रिया कारक फल से विलक्षण है वो है ब्रह्म आत्म तत्व वो कार्यक्रम संघात से अलग है कार्यक्रम संघात के साथ तादात्मापन्न आत्मा को तो श्रुति तथा स्मृति कर्ता भोक्ता रूप बता रही है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मणिशीन और पुरुष प्रकृति स्थोही भूंगते प्रकृति जान गुनान यह श्रुति तथा स्मृति बताती हैं कि कार्यक्रम संघात के साथ भ्रांति से मिल करके अपने आप को तदात्मक समझने वाला वो कर्ता भोक्ता है तो कर्ता भोक्ता होगा तो वह कारक तथा क्रियाफल से विलक्षण नहीं हो पाएगा क्रियाफल का आश्रय होगा और क्रिया का भी आश्रय होगा कारक बनेगा और यहाँ अन्यत्र यानि शास्त्रीय क्रिया शास्त्रीय कारक और शास्त्रीय क्रिया-फल से जो विलक्षण है वो कौन है वो है कार्यक्रम संज्ञास से विलक्षण आत्मस्वरूप उसे आप जानते हैं तत्त्वम पश्यसि और जिसे आप जानते हैं तद तदवद वही मुझे आप बताइए उसी का उपदेश करिए जो ऐसा है ये नचिकेता यम से कह रहा है। तो शास्त्रीय क्रिया कारक फल से विलक्षण तो अशास्त्रीय क्रिया अशास्त्रीय कारक और अशास्त्रीय क्रियाफल भी है तो क्या उसे बताने के लिए प्रार्थना है यमराज जी से नचिकेता की यह भी एक संशय हो सकता है इसलिए कहा अन्यत्र अधर्मात। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात। अधर्मात में भी अधर्म ये उपलक्षण है अधर्म के कारक और अधर्म के फल के अधिकार का उपलक्षण है तो अधर्म है शास्त्र निषि क्रिया हिंसादि और हिंसा हिंसादि का जो कारक और हिंसा हिंसादि का जो फल और स्वयं हिंसा हिंसादि इनसे भी जो अन्यत्र है पृथक है विलक्षण है वो आत्मतत्व आप जानते हो उसे मुझे बताइए का मतलब जो ओ धर्म अधर्म उनका कारक तथा फल रूप नहीं है तो कार्य कारणात्मक वस्तु रूप होगा इस प्रकार की शंका का भी समाधान करने के लिए ये कहा कि अन्यत्र अन्यत्रस्मात्ता कृता तो कृत शब्द से लेना है कार्य को और अकृत शब्द से लेना है कारण को तो जो कृत यानी कार्य से अन्यत है अकृत यानी कारण से भी अन्यत है यानी विदित अविदित से विलक्षण है विदित है कार्य है कारण वहां केनोपनिषदित कहा गया उसे यहां पर नचिकेता अविदित शब्द से कह रहा है में शब्द से जिसे कहा गया उसे यहां अकृत शब्द से कहा जा रहा है तो कृताकृत क्रित यानी विदित अविदित से जो विलक्षण है हे उपादे भाव से विलक्षण है कार्य के संपादन के लिए उपादे हुआ करता है कारण उपादे है उसमें उपादे तो है और एक नए कार्य के संपादन के लिए उस कारण में विद्यमान जो पूर्ववर्ती कार्य है वो ये होता है सोने का पहले बना हुआ है कुंडल अब बनाना है हार माला गले की गले का हार बनाना है तो कुंडल को गला करके त्यागा जाएगा वो त्याज्य है और फिर उसी सोने से हार बनाया जाएगा तो इस प्रकार ये जो है कार्य हुआ करता है हेय तो इसलिए कृत बताता है कृत शब्द हेय को और अकृत शब्द बताता है उपाधेय को जो ओ कुंडल में विद्यमान स्वर्ण है वो तो उपाधेय है हार बनाने वाले आभूषण करता है उपाधेय है सोना और हे हैं ओ कुंडल यानी कार्य और उससे अन्य विलक्षण तो जो हे रूप भी नहीं है और उपाधेय रूप भी नहीं है कार्य कारण से विलक्षण है तो अस्मात्ता क्रिता कृतात अन्यत यत तत्प्यसी तव उसे आप जानते हो और तद माम प्रतिवद आप मुझे बताइए और जो काल से भी अपरिचिन्न है इसके लिए कहा अन्यत्र अन्यत्रूताच भव्याच्च भूत कहा जाता है अतीत काला व छिन्न को भव्य कहा जाता है भविष्यत काला व छिन्न को और एक संदंस पतित न्याय होता है संदंस पतित न्याय से वर्तमान को भी ले लेना तो सन्दंस कहा जाता है संसी को सनसी पकड़ होती है जैसे पहले वो तो डंडे वाला चाय बनाने का बर्तन नहीं था तो सीधे पतेले में बनाते चाय तो उसको पकड़ने के संसी हुआ करती है ना तो संसी के दो डंडों को हाथ से ठीक से पकड़ते हैं और उसके बीच में आया हुआ जो पतेला है वो संसी को आप ले जाते हैं पतेले को तो पकड़ते भी नहीं है तो संसी को पकड़ करके जहां ले जाना चाहेंगे वहां संसी के दो छोर के बीच में आया हुआ जो पतेला है वो भी अपने आप जाता है ना जिधर वो संसी जा रहे उसके साथ अन्वित होता है उसी क्रिया के साथ उसका अन्वय होता है ऐसे अतीत कालावच्छिन्न वस्तु और भविष्य कालावच्छिन्न वस्तु को बता दिया तो अतीत और भविष्यत के बीच में है वर्तमान वो तो वर्तमान का वाचक शब्द प्रयोग न होने पर भी वर्तमान को यहाँ पर संदित न्याय से लिया जाएगा तो वो हो गया वर्तमान कालावच्छिन्न भी का अर्थ है कालत्रिन्न वस्तु काल से परिच्छिन्न वस्तु वो हुआ करती है अनित्य वस्तु अतीत कालावच्छिन्न वर्तमान कालावच्छिन्न और भविष्यत कालावच्छिन्न जो वस्तु हैं अतीत कालावच्छिन्न है काला वो वर्तमान में नहीं है भविष्यत में नहीं रहेगी उसे भूत कहा जाता है वर्तमान आतीत में नहीं थी जो वस्तु भविष्यत में नहीं रहेगी अभी है वह वर्तमान और जो अभी नहीं है पहले भी नहीं थी होने वाली है भविष्यत काल में आने वाली है उसे भविष्य कालावचिन्न कहा जाता है, भविष्यत कहा जाता है लेकिन यमराज जी जिस आत्मतत्व को जानते हैं वह आत्मतत्व भूत काल में भी था अभी भी है और भविष्यत में भी रहेगा का मतलब कालत्रय से अनवचिन्न है काल से अवच्छिन्न नहीं है जो काल से अवच्छिन्न होती है वस्तु वह एक समय रहती है दूसरे समय नहीं रहती है कभी है कभी नहीं है वह कालावचिन्न कहलाती है और आत्मतत्व तो हमेशा विद्यमान होने से काल से अनवच्छिन्न है इसलिए कहा कि भूतात् यानि अतीत कालावच्छिन्नात वस्तुन और भव्यात भविष्य कालावचिन्नात् वस्तु न और शब्द से समझो या संदि न्याय से समझो वर्तमान कालावचिन्न वस्तु को भी लेना जो अन्यत्र अन्यत है यानी अन्य है पृथक है यानी जो काल से अनवचिन्न है जो क्रिया क्रियाकारक फलस्वरूप नहीं है जो कार्य कारणात्मक नहीं है और जो काल से परिचिन्न नहीं है ये तीन विशेषताएं यहां पर आत्मा की बताई ना क्रियाकारक फल विलक्षण आत्मा है कार्य कारण से भी विलक्षण है और काल से अपरिछिन्न है ऐसी ऐसा जो आत्म तत्व है उसे आप जानते हो और तत् मह्यम वो मुझे आप बताइए ये नचिकेता ने प्रार्थना की है प्रथम पृष्ठ जो आ, आत्मवस्तु हैं उसी को फिर उपसंहार में बताने की प्रार्थना कर रहा है उपक्रम तो वहाँ से हुआ था ना अब ये उपसंहार भी नचिकेता के मुख से ही हुआ ये यम प्रेत विचिकित्सा नचिकेता के प्रश्न का वही फिर यहां उपसंगार हुआ बीच में नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्मज्ञान का अधिकारी नचिकेता है या नहीं इसके लिए यमराज्य की परीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद यम राज्य के द्वारा नचिकेता की स्तुति ये प्रसंग आए और जहां से शुरू हुआ था नचिकेता के, के प्रश्न से वहीं आकर के यहाँ द्वितीय कंडिका वल्ली के चौदहवें मंत्र में ये प्रश्न नचिकेता का जो था आत्मजिज्ञासा को प्रकट करने वाला वही यहाँ पर बताया गया इसकी व्याख्या भषकर भगवान कर रहे हैं भाष्य को देखिए तो अन्यत्र धर्मात्नी शास्त्रीयात धर्मानुष्ठात धर्म शब्द का अर्थ कर दिया शास्त्रीय क्रिया का अनुष्ठान रूप जो हो शास्त्रीय क्रिया ये धर्म है और धर्म शब्द उपलक्षण है कारक तथा फल का भी इसलिए कहते तत्फलाभ्य अन्य प्रकार करते, करते पृथक भूतम तो धर्म को ही उपलक्षण कारक तथा फल का मान करके ये बताया गया कि शास्त्रीय क्रिया शास्त्रीय क्रिया का, का कारक तथा शास्त्रीय क्रिया के फल से जो पृथक भूत है इन तीन में से एक रूप भी नहीं है तथा अन्यत्र अधर्मात। तथा अन्यत्र अन्यत्र अस्मात्ता क्रिता कृतात् तो अधर्म शब्द को भी उपलक्षण मान करके अशास्त्रीय क्रिया उसके कारक तथा फल से भी जो विलक्षण है यह अर्थ निकलेगा ऐसे कार्य का कृता क्रिता, कृतात अन्यत इसमें कृत क्या है अकृत क्या है इसे बता रहे हैं तो कृतम यानि कार्यम अकृतम यानी कारणम अस्मात् तो कार्य कारण से जो विलक्षण है जिसमें न किसी का कार्यत्व तो है न किसी का कारणत्व तो है अन्यत्र अत्र भूता अतिक्रांताच भविष्यत तथा वर्तमानातो तो जो यहाँ शब्द है पंचम अंत वह काल कालपरिछिवस्तु का परामर्शक है तो जो काल तथा उस काल से परिचिन्न वस्तुरूप नहीं है स्वयं कालात्मक भी नहीं है काल भी तो कल्पित है अवच्छेदक जो काल है वह भी आत्मा में कल्पित है इसलिए जो स्वयं कालात्मक भी नहीं है और काल से परिचिन्न वस्तुरूप भी नहीं है अन्य भूताच्य भव्याच्य से बताया गया इसलिए तात्पर्य बताते हैं यत न कालत्र यिछिद्यते जो वर्तमान भविष्य तथा अतीत काल से अवचिन्न नहीं है तो यत यशम वस्तु सर्व व्यवहार गोचरातीतम पश्यसी तो जो समस्त व्यवहार व्यवहारातीत तो पदार्थ है ऐसा आत्मतत्व उसे आप जानते हो तद वद मह्यम उसे आप मुझे बताइए ह हाँ। पश्यसी का जानते है जानते हैं जाना इस अर्थ में पश्यसी है दृष्ट धातु का अर्थ है दर्शन दर्शन यानी ज्ञान तो उसे आप जानते हो आत्म तत्वों को वो आप मुझे बताइए मैं उसी का जिज्ञासु हूं उसी का ज्ञान चाहता हूं नहीं जानासी यह है हा जानासी एक पद है पूरा मध्यम पुरुष का एक वचन है जाना जानी त नहीं ज्ञान से ऐसा नहीं, नहीं। जानासी हाँ हाँ पता नहीं क्या समझे तो टीका में एक वाक्य है इसे देखिए अतएव वरदान व्यतिकेण अ अयम प्रश्न इति न आशंकनीय पूर्वपृष्ठ याथात्य प्रश्न पृष्ठ वस्तुनो विशेषण्तर ज्ञान साधन वक्त तो अतएव एने जो भाष्य में कहा कि प्रथमम पृष्ठ टीका में भी कहा प्रथम पृष्ठ से देह व्यतिरिक्त से आत्मन परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एवे पूर्व में मैंने जिसे पूछा था उसी को आप जानते हैं और उसी का ज्ञान श्रेय का साधन है तो उसे आप मुझे बताइए ये जो नचिकेता कह रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि जो तीन वर मांगे हैं नचिकेता तीन वर दिए हैं नचिकेता को यमराज जी ने उसमें से तृतीय वर के रूप में ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य से जिस आत्मज्ञान की प्रार्थना की थी उससे अलग कोई ये तीन वर्ग से हटकर के चौथे वर की प्रार्थना नहीं है ये कह रहे हैं कि अतएव वरदान व्यतिरैक के न प्रश्न ये कोई नया प्रश्न है तीसरे वर के रूप में तो प्रश्न किया ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य से और ये कोई चौथा प्रश्न है ऐसा नहीं समझना ये कहते हैं अपूर्वायम प्रश्न इति न आशंकनीयम ऐसी आशंका न करें क्यों तो कहते पूर्व पृष्ठ से व याथा तथ्य प्रश्न तो ये है पूर्व में जो पृष्ठ वस्तु है उसी का फिर से यमराज्य से उसका महत्व सुनते सुनते देहातिक्त आत्मा के ज्ञान का महत्व सुनते सुनते फिर देहातिक्त आत्मा का परिष्कृत स्वरूप के बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए यह परिष्कृत प्रश्न है इसलिए याथातथ्य प्रश्न पहले तो जीव विषय प्रश्न का संशय हो भी सकता था कोई इसे जीव न समझे जीव विषय की प्रश्न जीव स्वरूप से विलक्षण आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक प्रश्न है नचिकेता का शुरू में ही ये यहाँ पर ज्ञापित होता है इसलिए कहा याथा था तथ्य प्रश्न यथार्थ स्वरूप विषयक प्रश्न पृष्ठ से वस्तुनो विशेषणान्तरम ज्ञान साधनम वक्तुम तो कहा फिर पहले जो पूछा उसी को दोबारा पूछने की क्या जरूरत थी कहते हैं इसके, इसके पीछे भी कुछ रहस्य हैं क्या रहस्य हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं फिर से उसी प्रश्न का परिष्कार करते हुए कि नचिकेता की स्तुति करते समय यमराज जी ने देहातिरिक्त आत्मा जो दूरदर्श है उसके ज्ञान के कुछ साधन बताए हैं न न अवरेन प्रोक्त सुज्ञा प्रेष इत्यादि से तो बताया कि जो वर आचार्य है अन्य प्रोक्ता सु प्रोक्ता सुज्ञा प्रेष्ठ इदी से आचार्य उपदेश एक उस देहातिरिक्त आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान का साधन बताया है और प्रशंसा करते समय नचिकेता की उससे उसे तो लेना विशेषण शब्द से विशेषणांतरम में विशेषण शब्द से लेना पूर्व में देहात्रिक्त देहातिरिक्त ज्ञान का जो साधन बताया गया आचार्य उपदेश रूप उससे अन्य साधन आत्मज्ञान का उसे विशेषणान्तर शब्द से लेना वो अन्य साधन क्या बताया जा रहा है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश होने पर भी जो कृतोपास्ती नहीं है उसे ज्ञान नहीं होता कृतोपास्ती को ही ज्ञान होता है इसलिए आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया जा रहा है यहां एक ओंकार उपासना को भी तो ओंकार उपासना उपासनादि रूप साधनांतर ये विशेषणांतर शब्द से लेना उसे बताने के लिए यह प्रश्न है तो ये कहा याथा तथ्यतः पृष्ठस्य वस्तुनो विशेषणांतरम ज्ञान साधनम वक्तुम अब भाष्य में ये भाष्य पूरा हुआ ये जो पंद्रहवा मंत्र है यमराज जी नचिकेता को आत्म आत्म वस्तु का उपदेश तो करेंगे अठारहवें मंत्र से उससे पहले ओंकार उपासना रूप एक साधन बताया जा रहा है तीन मंत्रों से पंद्रह सोलह सत्रह पंद्रह सोलह पंद्रहवे मंत्र में तो कई एक साधन बताए जा रहे हैं और सोलह सत्रह में ओंकार उपासना रूप साधन बताया जा रहा है कुछ अंतरंग साधन साक्षात साधन कुछ परंपराया साधन को बताने वाला पंद्रहवा मंत्र है और सोलह सत्रह मंत्र में ओंकार उपासना रूप एक साधन विशेष बताया जा रहा है का मतलब इन तीन मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान के साधनों की चर्चा होगी और ब्रह्मोपदेश प्रारंभ होगा न जायते मियते वा विपस्यत इत्यादि अठारवें मंत्र से इसलिए अवतरण लिखते हुए भास्कर भगवान लिखते हैं कि मृत्यु पृष्ठ वस्तु विशेषणतर विवक्षण तो इसका अन्वय करना विवक्षण ये तो मृत्यु का विशेषण है विवक्षण का अर्थ है कहने की इच्छा करते हुए विवक्षा करते हुए कौन यमराज जी मृत्यु किसको कहने की इच्छा तो पृष्ठम वस्तु विवक्षण पृष्ठ वस्तु है नचिकेता के द्वारा आत्मतत्व इसलिए पृष्ठ वस्तु हुआ आत्मतत्व और विशेषना ये भी व्योक्षण का कर्म है विशेषणांतर है ज्ञान का साधनांतर तो आत्मतत्व तथा ज्ञान के साधन जो पहले बताएं उससे भिन्न जो नहीं बताए हैं उनको भी बताने की इच्छा से मृत्यु यानी यमराज एवं पृष्ठवते वाच ऐसा अनु यमराज जी ने नचिकेता से कहा पृष्ठवते विशेषण नचिकेता करेगा नचिकेत से पृष्ठवते नचिकेत से मृत्यु वाच अन्यत्र धर्माति से प्रश्न किया है जिस नचिकेता ने उस नचिकेता को यमराज जी ने कहा क्या कहा तो कहीं एक साधन पहले बताएं तो पंद्रहवे मंत्र का उच्चारण कर ले सर्वे वेदा पदमा मनंती तपान वदन्ति यदि सर्वाच यदिछत चरन्ति तते पदं संग्रहेण ब्रवीमे ओम तो सर्वे वेदा य पदम आमनती तो सर्वे वेदा इसमें वेद शब्द से लेना वेदिक देश वेद तो कर्म कांड ज्ञान कांड उभय का परामर्शक है ना वेद दोनों के लिए भी सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द है और यहां पद शब्द से लेना है पद्यते ते यद ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो आत्मरूप से प्राप्य इस अर्थ में पद शब्द है तो आत्मरूप से प्राप्य वो कौन है ब्रह्म इसलिए पद शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मा, आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप जिसकी जिज्ञासा नचिकेता ने की है उसे यहां पर पद शब्द से कहा जा रहा है नचिकेता का जिज्ञास्य पद है वो और उसे सर्वे वेदा इसमें वेद शब्द से लेना वेदक देश वेदांत उपनिषद ज्ञानकांड इसलिए सर्वे वेदा सभी वेदों का ज्ञान कांड यानी समस्त उपनिषदें य आत्मतत्व आमनति प्रतिपादयतीस ब्रह्म का प्रत आत्मा से अभिन्नतया प्रतिपादन समस्त उपनिषदें कर रही हैं ये सर्वे वेदा युप आमनती का अर्थ निकलेगा समस्त उपनिषदें जिस तत्व का ब्रह्म आत्मा से अभिन्नतया प्रतिपादन करती है तत्व पदम ते संग्रहण ब्रवीमी ऐसा अन्वय करना समस्त उपनिषदें जिस स्वरूप का आत्मा से अभिन्नतया प्रतिपादन करती है उस स्वरूप को मैं तुम्हें संक्षेप से बताऊंगा तत्व पदम संग्रहण न में अभी बताने वाला हूं इसलिए वर्तमान सामीप पे वर्तमानवध व एक सूत्र है पाणिनी जी का तो वर्तमान काल के समीप में जो भूतकाल या भविष्यत काल है उसमें होने वाली क्रिया के वाचक धातु से भी वर्तमान काल का वाचक प्रत्यय ही होता है तो अभी बताया नहीं है बताने वाले हैं तो भी ब्रवी में कह रहे हैं और तपान सर्वानि सर्वाणी यद वदंती तो यत य यत अर्थानी यत शब्द से लेना यत अर्थानी सर्वाणी तपांसी वदंती वदंती का कर्ता भी सर्वे वेदा इधर सर्वे वेदा पद का अन्वय वदंती क्रिया के साथ भी कर्ता के रूप में करना तो सर्वे वेदा यत् प्राप्त्यर्थानि सर्वाणी तपांसी वदंती और यहां वेद शब्द वेदिक देश कर्म कांड का परामर्शक रहेगा विधि रूप जो वेद है वेद में कर्मों का प्रतिपादन संसार के भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है अपितु सर्वाणी तपान से सर्वाणी से यद वदंती इसमें य शब्द का अर्थ है यहाँ तो वेद कर्मानुष्ठान का विधान करता है परमात्मा की प्राप्ति के साधन के रूप में यहां तप शब्द उपलक्षण है समस्त वेद विहित तो यज्ञादि कर्मों का विविध संत यज्ञ न तपसा अनासकेन ये जो ब्रधारण्य श्रुति है ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से अकेले तप को नहीं बताती यज्ञ दानादि को भी बताती है इसलिए तप को उपलक्षण समझना समस्त वैदिक कर्मों का तो सभी वेद जिसके प्राप्ति यानी ज्ञान के परम परम्परया साधन के रूप में समस्त तप शब्द तप से उपलक्षित कर्म को बताते हैं शास्त्रीय कर्म को बताते हैं तो ये परंपरा या साधन कर्म है ये बता और उपनिषद हैं उत्तम अधिकारी के लिए साक्षात प्रमा के उत्पादक है इसलिए वो साक्षात साधन है मा का उत्पादक प्रमाण है ना और और भी परंपरा साधन बताए जा रहे हैं कि यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तो यद यदि छंत ब्रह्मचारीण का विशेषण होगा यदि छंत त जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य चरंत अनुति ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं ब्रह्मचर्य है गुरुकुल वासादी रूप तो गुरुकुल वासादी रूप ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान जिसकी प्राप्ति के लिए करते हैं इंद्र तथा विरोचन इन्होंने प्रजापति के आश्रम में गुरुकुल में निवास किया जिस आत्मतत्व को जानने की इच्छा से वो तो सेवाभावपूर्वक गुरुकुल वास ब्रह्मचर्य कहलाता है वो तो किसके लिए है तो यदि क्षण तो ब्रह्मचर्य चरंती आत्मज्ञान के लिए तो जिसको जानने की इच्छा से जिसकी आत्मजिज्ञासा से ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं इंद्रादि जैसे तो ये जो तीन यत शब्द हैं सर्वे वेदा यत पदम आमन में यतु। तपांशु सर्वानि से यद वन तो ब्रह्मचर्य चरंती इन तीनों यत शब्दों से ग्राह्य अर्थ का परामर्शक है तत्शब्द तत पदम, यानी जिस स्वरूप को जानने के लिए वेद का ज्ञान कांड साक्षात साधन है प्रमाण होने से और कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित तो धर्म तप शब्द से उपलक्षित वह चित्त शुद्धि द्वारा जिसकी प्राप्ति का साधन है और ब्रह्मचर्य को यद्यपि तब से उपलक्षित समस्त वैदिक कर्म है तो ब्रह्मचर्य भी तो ब्रह्मचर्य अनुष्ठान ये भी तो वैदिक कर्म है उपलक्षित हो सकता है फिर से अलग कह रहे हैं उसको प्राधान्य देने के लिए वो प्रधान साधन है तो इन इन सब साधनों का अनुष्ठान साधक गण अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं जिसको जानने के लिए तत्पद वह पद यानी आत्मतत्व तुम्हारे द्वारा पृष्ठ तुम्हारा जिज्ञास्रहण ते ब्रवीमि संक्षेप से तुम्हें बताता हूं मैं तो कहा कौन है वो तो का ओम इति तो एतत एने पृष्ठम तद ओम इति एतत वह ओम है तो ओम शब्द से लेना ओम शब्द का वाचार्थ और ओम शब्द है प्रतीक जिसका वह दोनों को भी ओम शब्द का अर्थभूत तथा ओम शब्द में जिसकी उपासना की जाती है वह यहां ओम शब्द से लेना वो है इसी की प्राप्ति के लिए ओम की यानी ओम शब्दार्थ की प्राप्ति के लिए ही साधन है उपनिषदें तपादी तथा ब्रह्मचर्यादि ओम का अर्थ है वाच्यार्थ भी और ओम है प्रतीक जिसका उसको भी उपास्य वाच्य कहने से जेय ब्रह्म को लेना और ओम प्रतीक कहने से उपास्य ब्रह्म को लेना तो ओम इति तथ कहने से जो सगुण ब्रह्म है उसका तो प्रतीक है ओंकार और जो निर्गुण ब्रह्म है उसका हाँ अभिधान है ओंकार वो अभिधेय है निर्गुण ब्रह्म है। तो ओम के अभिधेय को भी और ओम जिसका प्रतीक है सगुण का उसको भी यहां ओम शब्द से कहा जा रहा है ये सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म ये ओम है और यही ईशी की प्राप्ति के लिए सारे साधन वेद बताता है या तो सगुन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए या तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो साधन है और सगुण ब्रह्म की प्राप्ति भी बीच में माध्यम है अधिकारी विशेष के लिए साध्य तो है क्रम मुक्ति तो भाष्य को देखिए सर्वे वेदा पदम पदनीयम गमनीयम अविभागे न आमनती प्रतिपादयती तो वेद शब्द से लेना वेद देश उपनिषदों को यह टीकाकार करते हैं वेदक देशा उपनिषद प्रथम पाद में वेद शब्द से वेद का ज्ञान कांड अपेक्षित है और द्वितीय पाद में जब यही वेद पद चला जाएगा तो वहां कर्म कांडक्षित है वेद शब्द का अर्थ इस पर चर्चा हम लोग पूरे भाष्य पर कल करते हैं